अब 12 ऋचा वाले 51वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में राजा के विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजपुरुषों बहुत जनों से सक्तृत् प्रजाओं के धारण करने में समर्थ जिस राजा की विद्वान लोग प्रशंसा करें उसी के आप लोग शरण जाओ फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो मनुष्य लोग संपूर्ण विद्याओं में कुशल सामर्थ्य युक्त सत्य धारण करता दुष्ट पुरुषों के ताड़न करने वाले राजा के समीप जावें तो उनको किसी से भी भय नहीं होता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे ईश्वर से बिजली द्वारा उत्पन्न किया गया सूर्य एकत्र वर्तमान हुआ सर्वत्र विद्यमान सब वस्तुओं को प्रकाशित करता है वैसे ही एक स्थान में वर्तमान राजा मंत्री दूत पियादे और सेनाद के प्रबंध से संपूर्ण राज्य को विद्या और विनय से प्रकाशित करके ऐश्वर्य के समूह से धर्म की उन्नति के लिए व्यवहार करे अप प्रजा के प्रशंसा के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ विद्वानों को चाहिए कि उसकी ही प्रशंसा करें जो कि प्रशंसा योग्य कर्मों को करे भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्यों में धन विज्ञान और औषधि धारण करते वे ही राजाओं के कर्मचारी होने योग्य हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि ऐसी वाणी ग्रहण करें और सुने कि जिससे धन संग्रह होता है सत्य की रक्षा की जाती और जीवन बढ़ता है अब राजा के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन जैसे आप अपने राज्य ऐश्वर्य न्याय और धर्म की रक्षा करते हैं उसी प्रकार के आपके मंत्री और नौकर आदि होवें उनका सत्कार आपको सदा ही करना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य वायु रूप सहाय से सबकी रक्षा करता है वैसे ही यथार्थ वक्ता मित्रों के साथ राजा संपूर्ण राज्य की रक्षा करे और जो मंत्री और नौकर राज्य के हितकारी होवे उनका सब काल में सत्कार करें भावार्थ जो मनुष्य सत्य आचरण की प्रेरणा और दुष्ट आचरणों का निषेध और सबको धार्मिक करके आनंद देवे उनके साथ राजा आनंद करे भावार्थ हे राजन आप निश्चय सब काल में धन और ऐश्वर्य की रक्षा करके और जो प्राप्त राज्य उसकी देखभाल से वृद्ध करके सुखी होइए भावार्थ हे राजन जो आपके अनुकूल और धर्मात्मा होकर प्रजाओं को आनंदित करे वह लक्ष्मीवान से ऐश्वर्य को प्राप्त होवे और आप इंद्रिय जित होकर प्रजाओं को सिद्ध कीजिए भावार्थ हे राजन वही वस्तु आपको खाना तथा पीना चाहिए कि जो पेट में प्राप्त हो तथा विकृत हो रोगों को उत्पन्न करके बुद्धि का नाश न करे और जिससे निरंतर आप में बुद्धि बढ़कर राज्य और ऐश्वर्य बढ़े इस सुक्त में राजा और प्रजा के धर्म वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 51वां सुक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ अब आठ ऋचा वाले 52वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में राजा के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसेार्थी जन ऐश्वर्य वाले से याचना करता है वैसे ही राजा जन राज धर्म जानने के लिए श्रेष्ठ यथार्थ वक्ता विद्वानों से याचना करे फिर राज धर्म विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे राजन आप रोगनाशक और बुद्धि के बढ़ाने वाले अन्नपान का भोग कर तथा रोग रहित होकर निरंतर उद्यम को करो जिससे आपको संपूर्ण सुख प्राप्त होवे भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है राजा और प्रजा जन आपस के ऐश्वर्य को अपना ही समझें और जैसे स्त्री की कामना करने वाला पुरुष प्रिया स्त्री को प्राप्त होकर आनंदित होता है वैसे ही राजा धर्म करने वाली प्रजा को प्राप्त कर निरंतर प्रसन्न होवे भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जिन पुरुषों में जैसी विद्या और शीलता होवे वैसी ही उन पर उत्तम कृपा करें भावार्थ जो राजा के जन ऋतजों के सदृश राज्य की वृद्धि करें उनको राजा सत्कार से प्रसन्न करें अब अध्यापक के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जैसे विद्वान यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यज्ञ कृत्य की शिक्षा देते हैं वैसे ही संपूर्ण विद्याओं का हस्त आदि क्रियाओं से प्रत्यक्ष अर्थात अभ्यास करके अन्य जनों के लिए अध्यापक लोक प्रत्यक्ष करावें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो विद्या और नम्रता से युक्त हैं वे श्रेष्ठ राजा के लिए उत्तम पदार्थों को देखकर इसका निरंतर सत्कार करें और वे राजा से भी सर्वदा सत्कार के योग्य हैं अब यज्ञ के अन्न के इकट्ठे करने के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ संपूर्ण राजजन और प्रजा के जन राज्य की वृद्धि के लिए संपूर्ण पदार्थों को इकट्ठे करें उनसे उत्तम प्रकार परीक्षित वीर सेनाओं को करके और दुष्ट पुरुषों का पराजय तथा श्रेष्ठ पुरुषों का विजय करके प्रतिदिन आनंद करना चाहिए इस सुक्त में राजा प्रजा और यज्ञान संस्कार आदि गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 52वां सुक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ अब 24 ऋचा वाले 53वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में राजा की सेना के विषय को कहते हैं भावार्थ हे राज सेनाओं के जन जैसे मेघ संपूर्ण जलाशय और औषधियों की रक्षा करता है वैसे ही सेना के पालन करने वाले पुरुष बहुत सी सामग्रियों से संपूर्ण सेनाओं को भोग से परिपूर्ण करिए और सेना बिजलियों के सदृश शत्रुओं का नाश करें और सब में सब युद्ध और राज विद्या से परिपूर्ण होकर संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त हों अब राजा के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है हे राजन जैसे पुत्र पिता की सेवा करता है वैसे ही वृद्ध विद्वानों की सेवा करो और कभी धर्म से पृथक न होवो अन्य जनों को सुखी करके सुखी होवो अब प्रजा के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ सब राजा और प्रजा के जनों को चाहिए कि जिन कर्मों से ऐश्वर्य की वृद्धि हो उन कर्मों का सेवन करें और राजा की आज्ञा में वर्तमान होकर प्रशंसा को प्राप्त होवें अब विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जैसे श्रेष्ठ दो घोड़े ले चलने वाले वाहन से सुख पूर्वक रथ के स्वामी को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त कराते हैं वैसे ही परस्पर मैं प्रसन्न और योग्य विद्वान गृहास्त्रम को शोभित करने को समर्थ हूं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए की सर्वत्र भ्रमण कार्यसिद्धि के लिए करें और न ही सदा भ्रमण ही करना किंतु गृह में स्थित हो संपूर्ण बंधुओं के साथ मेल करके फिर भी ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए एक देश से दूसरे देश में जावें और आवें अब राजा के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ राजा आदि विमान आदि वाहनों का निर्माण कर और उसमें कला यंत्रों को रच के तथा अग्नि आदि पदार्थों को स्थित तथा अलग करके अपनी स्त्रियों के सहित गृह में आवें और देशान्तर को जावें जो स्त्री शूरवीरा हो तो उसके साथ संग्राम के विजय के लिए जावें भावार्थ हे राजन आप ऐसे वीरों के सहित प्रसन्न पुष्ट और युद्ध विद्या के कुशल सेना के वृद्धि करके सर्वदा विजय को प्राप्त होइए अब विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो परमेश्वर को लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों के स्वरूप जानने और शीघ्र अन्य जनों के लिए विज्ञान देने और सूर्य के सदृश उत्तम शिक्षा सभ्यता और विनय के प्रकाश करने वाले हों वे विद्या धर्म और राज धर्म के मंत्र बढ़ाने में नियत करने के योग्य हैं